Somszka raha, Suvrana lanktam dibyam, Maduram gunagum pitam, Sudhopamam roshir bhabyam, Namami surabhatim, Bhavatam bhavati nam ja प्रज्वालय मानना यहां संस्कृत दीपा तम दीपम् वर्णम् किंचित् बचन् यद्यपि सूर्ब्हारती रसिकानां क्युते यहां रमणम् सम्यक होते उपपादितम् तथा अपि आक्यताहसं अयं भारतात भारतवासीनां मध्ये स्थित्वा भारतीयम केवलम भाषां आसुद्य यकि निवेदयितुं अत्रस्थितः अहं वैज्ञानिके छात्रः आसम वरन् तेदा संस्कृत महाविद्यालयं मम प्रवेसः जाता तदा एकेन गुरुणा एकः श्लोकः हस्तामित गायन्ति देवा किल्गी तकानी धन्यास्तिये भारत भूमि भागे बंतास्वरंत किल स्वरगा पवरगा आस्पदेहेतु भूते रवंतिभूत भूत भूत भूया पुरुषासुरत्त्वा तात्पर्यं तु बहुस्ती संशेपित देवा गीतकानी गायन्ति किं गायन्ति धन्याह तेजना ये भारत भूमि भवति ये जन्म ग्रहीत वंता भारते इदन्या तनानिं तुष्टवा बहुवर वचत परंतु तेन की शंका हा संदिता हा भारते वर्ते जन्म ग्रहणात किंवदती यदि भक्ता भवती दक्तयती भक्ता जन्मस्ती भक्तों से आराधना करो तो सर्वं विहाय भक्ता आराधना भवेत जेने तस्से मुक्ति भविष्यति तो मुख्षे सथी भारती जन्म से कारण है कि पूर्वं नाहम ज्यातवां बहुकालम या अदेवं स्रीवत भागोते अपियस्पी तन्न स्राविया इनानिंचिंतनम्हवती भारतम नाम कि अलिव्भारतम भारतम भारतम भासी रतम यत त� भादीप्ति ही भादीप्तम् भासते ही थी तद्भास मानना किंवदती तद्तुम् भास मानना किंवदती यस्ति चिंतम् आहर चिंतनम् आहर्मिसम् सर्वत्र विद्यमानः अस्ति यह सेवभास मानन्वृत तद्प्रकाशः तज्ञोति, तत्जीवन तत्त्वम् सर्वत्र वास्तवनास। जीवन, जीवन तत्त्व भी सही, प्रकाशस्य भी सही, ज्ञानस्य भी सही, ये रताभवंती, तय भारता होवंती। यदि एवं नते कुर्बंती ते दिते भारती या ज्ञानस्य उपासायाम भारतस्ते प्रथमम् स्थानम् वर्तदी। अंते व ये जनाह भारत्री जन्म गृणिंति व भारती जन्म भवधि परंतु जन्म गृषि तवई मनुष्याह मनुष्याह को कि शिंति हम चैंटटः हस्ताव पादव मुखं इत्याम् अंगार भवंति जन्म मनुख्याह ये तिन मनुष्यता नागच्छति यावद मनुष्यता न समुदेति तावत् मनुष्य कथं तावत् मनुष्यया न वदति मनुष्यता कथं आगच्छति भगवान कश्चन अस्ति न दृष्टः केन केनापि नृष्टो असो भगवान परन्तु वासि टिकसचन सोपि मनुष्यताम् याति Manushya bhavati. Kinnar kam? Manushyo bhuktva kinnkaradiyam, kinnmala karadiyam? Sah nidharshayatye bhavati, purushottamahabhavati, purushottamahabhavati, purushottamahabhavati, anantaram bhagavam bhavati. Manushya bhavati, manushyo tama bhavati, purusho bhavati, mriyada purusho bhavati, lida purusho tama bhavati, ananta. Balantu. Sanskarin bina, sanskaram bina, manushya na संस्कार हां किन संस्किते गण ज भवति तो संस्कारें अ किन प्राप्यते संस्किता मध्किन वह पता सब्आधान जानें थिay केई भी प्यागण धातु सर्वत्र विद्यते धारणात् धात्वः भव ये धारयं थी धातवः जीवनं धारन्ते धातो असन्ति जीवने शरीरच धातवा भवन्ति धातु क्षय एवक्ता मृत्यु भवति तथा एव शब्दानपि धातवा धारेयन् मनुष्य चरित्वा किमपि पितिकित सङ्करोति किमपि चकीरति किमपि कर्तुम इच्छति किमपि इच्छति अतेव भगवता पाणिनिना शपाद सतम धातवाः गत्यर्थका धातवासंद। अनेन दिश्पध्यते यते डुक्री काने धातु करणार्थकवाः गत्यर्थका ये करणाम तीद कारियम दख चलेती। वयम सर्वे कर्म रताह तेन किंभवती हता प्रत्यायोजनिया। जब किर्तम भवति, यत किर्तम, कुत किर्तम, ये ने किर्तम इत्यानेरे, यत किर्तम तत कथन किर्तम, का सम सम्यक किर्तम, सम्यक करणे नापी ताबत सिद्धिर न भवती, याबत सुड़ागा महान भवती, किवे तस सुट किम, सम करो तो भूसनी, कारणम कर्म यस्मिन कर्मणि भूषणम् न भवति, अलंकारान भवति, सुसोभितान भवति, तस्लिन कर्मणि संस्कृतम् न भवति। अदेव सूत्र इत्यस्माह तुम प्रतिपादितम् पाणिन्य एकेन सूत्रेण। गायन्ति देवाः हर किलगीतिकानि इति पद्यम् Sravam sravam manas yiditam bhavati sanskriticen katham gayanti? Indiam katham megállítjuk? Ezt sanskriticen körülírjuk a bár, a thebaga yanti, de koiyam jena sanskriticen írjuk a bár. Tájja námastii, Vishnu puráda seshlo kaha, tájja námki mastii, káscjena vyasa. कस्तन वेदन व्यासालिकितवान, हमेशा तिग्रंता बहुत सोचिये तुम्हारे, कोई अम्बियासा कर्ता व्यासा, पुराणानाम आवश्यकता कावर्त्ति, पुराणानाम आवश्यकता वर्त्ति, समग्रसे भारतसे दर्शनन चेत करनी यम, कसे भारतसे यशकिते देवाहापि तकूत्र भवती समय व्रत से भारत का सदर्शन पुराणीय सुभवती, परंतु पुराणीय नहीं आसन तथा भारतन नासिक की आसी, परंतु तत्क प्रकृति नाम विषय सुखतानी आसन, यद किमापी मनुष्य से, से मनुष्य से, से जीवन अच्छे कितेउपयोगी आसी, तस विषय तत्र आसन, परंतु मनुष्यम उद्दीस्य तरक्कीति उपादानां उपादानानि उपादानान, यानि शान्ति धानी उद्दिश्ये पुत्र बिकृतं वर्तते अस्माकं भारतवर्षस्य महर्षयः वेदानाम उपरि अधिकारं कृतवन्तः नियमाः स्थापितवन्तः कृत ज्ञानीपि सर्वेषां अधिकारं नासीत परन्त पुराणे सर्वेषां अधिकारः अस्ति एतेन किं जातं अयं व्यास है यपि पराशर से पुत्र है आसीत परंतु सत्यवतीयां एतस्त से जनि नहीं आसीत कास्तव का कन्या सत्यवती आसीत धीवरा हा अंतर जहा अग्रजहा यावत् काल पर्यन्तं अग्रज अंतजयोः संमेदनं भवति तारत्कालपर्यन्तं व्यासस्य उत्पत्ति भवति कदाकि एतादृशं व्यासः यदा उत्पन्नो भवति तदा किं समेशां कृते जाति वर्ण गोत्र देशकाल इत्यादिभिः ये जना मनुष्यभूता भवन्ति एषाम् मनुष्यत्वं आपादनाय पुराणानां लेखनं कृतम् आ भवतः पुराणि तु सर्वम भवति संस्कृतं कथा आवश्यकता संस्कृतं एव भारतस्य चित्रं भवति संस्कृतं विना भारतं भारतं न भवति ततः सम् संस्कृतस्य विषयाः सन्ति पूर्वं संस्कृतं पूर्वं या वाणी भूता अनादिनादिभ्यः भागु कृष्ट्वा स्वयं मोबा तस्यां अस्माकं पूर्वजा की दिशा रासन भारतसे पूर्वजा की दिशा रासन तेजाम व्यवहारा की स्तिक कीति विद्यमानसी एतद् ज्ञान नमिदिकर तुम इच्छा भवती कथम ते ध्येयं पूर्वं तहा रासन तेजाम जीवनस्थ संचरनं कथमासी तस्सर्वं बेदी शुभ्या प्रतिमर्तते परंतु तत्र गायनम् अपि अस्ति सानु बेदी अथ चक पートोल कि भूंत Пон Одज खींगत ंने खावा ऊैसे क श्लिब गावाद ने समय जनम सुन ह है श्लिब्सक्राण ओर इनि पर Sayaम डंॉत्य विष्ण बेंगत right एक आना पुर्वम ये बतात बहिष्कता भवंति तेसां कितेय पितरों वेदे सूक्तानाम किचनम् जातम् इत्येव खर्दम भवति तत्र वेदिषु सामाजिकम् सामरस्यम् आसीत् यदि वयम् मनुष्याह स्मा नवास्मा इति ज्ञातुं इच्छा भवति तदा रामायणम् पुथत् त सर्वम संस्कृते वर्तते कोयम् वाल्मीकिः प्रश्चन् वाल्मीकिः वनिचाय वासि मामतु मतमस्तं सर्वत्र गृहं गृहम प्रति गच्छति स्म परन्तु जनाः सुकिना हना आसन अतएव तस्य चिन्ताया नारदः पिता दिशाय वासे जसा ग्रामं ग्रामं गृहम गृहम गच्छति स्म गृहम गत्वा परीक्षति संवीदन्या भ्रमतिस्मो तथाइवा वल्मीकीय प्यासीत कथास्ती तत्पुता यता अधिसम यता अधिशत पश्चव्य आसीते तदुपरि वल्मीके प्रभाव आ जाता वल्मीकी नाम किन आवत धूली भारतवर्ष से धूली धूलियन चिता हजारता हाते वा वल्मीकी जाता परंतु नार्थम साप्रिक्षति खोड़सर्गुनी युप्तम् जनम् प्रिष्टव Nárdákim túl van. És ha azt mondják, hogy igen, igen, igen. Azt mondják, hogy igen, igen, igen. Azt mondják, hogy igen, igen, igen, igen. Azt mondják, hogy igen, igen, igen, igen. Azt mondják, यह तो एक मंत्र रामायण में थी बहुत वंदियां भी थीं ये तेल प्रतिफलितम भावती जनेशु ही रामां आसी असावु रामा मनुष्य है आसी श्वेन आचरणी न देवत्वम् गता देवाधिपत्त्वम् गता इदानीं अखिल ब्रह्माण्ड नायका है अते विज्ञातम गायन्ति देवा किनो गीतकान धन्यास्तुए भारत भूमि भागे भारते जनित्वा अनुष्यह मनुष्यो भवति कथं भवति मनुष्यो यथा नाम भूत्वा यथा आचरणं पितवान तथा रामायणे मनुष्य निर्माणस्य पद्धति हि बिलोख्यते राक्षस निर्माणस्य अस्म मां <laughs> भी चिंतामतेन राम भवेयम रावणो वा भवेयम परंतु यदि गृहे कलह भवति दमः हर्तम भवति पुराणम कोपि कमपि अमन्यत यस्सेकासे भावना केपि वृक्ष पूजनम कुर्वन्ति केपि नदी पूजनम करवद् गुरुवन्ति नदियपि प्रवह तत्रापि जीवनम अस्ति पर्वतानाम परिव्जीवनम बहुत ही दिखचेत्तु विजीवनम बहुत ही अस्माकम भार्ते भार्ते समयसाम पुत्रम किमर्तं बहुत ही शमक्ग्रम दिश्यमानम् जगत्यदस्थी दशर्वम् दश्य भाव विकास होती है भाती शर्म बहुत ताबात किन बहुत ही तापिविषय हम गुत्राभियुक्त वान देवनवर्ष में ज्योतिष शास्त्रम अधीते किम कुरुंबंति जना संस्कृति अस्ति न ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्रम अधीत्य तत्क्षे आकाशे ग्रहां की दृषा संती दि अवगम्यते तेजां ग्रं तेजां ग्रहां नम प्रभावा मनुष्ये सुकतम भवति कितिक्य तुम सक्ते तब संस्कृते वस्ति चंद्रशास्त्र विषय चंद्रशास्त्रम तो अध शिक्षा विषये तत्र उत्तम भारतीय वर्षे उच्चारणं कथं भवति विविधेषु क्षेत्रेषु तत्र सर्वम उत्तम वर्तते परन्त लमितकलायामपि एव मे वसति स्वरणां मेलन्न भवति तथातु मूर्चना भवति रागः न भवति एकेन स्वरण रागः न भवति तत्रापि गणः भवति न अतिव संगीतं jáni sastrani santi, tan sarvani badanti sanskāras szép saranam arohanam avarohanam bhavati yada tadayu bhavati naraagastri sapti sanskite yatkiv bandham varkate tat sarvate manushyan asrityevid bandham varkate bandham asti babu tapadho vyakaranastya dhyanam ki varkam बहु कठिन नमस्ते नस्माज्य एक समासा कुद्रासिहु समसनम समास कुत्रापि समर्था पदविधि भवति कयोः द्वयोः शब्दयोः मध्ये समासा भवति नवा भवति एका प्रथम श्रेणी अधिकारी अस्ति अन्य चतुर्श्रेणिये उभयोमेनम भवति कदापि तत समासाना भवति परंतु Samásat se bivéchanam kaha karoti Atáva Sangeeta kutr bhavati Sanskite bhavati na Hanyata kutra bina bhavati Varaná nam Atisaitah sandidhi sangeeta Varaná nam Chaturvaraná nam Atisaitah sandidhi Adha bhavati Adha sangeeta bhavati Meranam bhavati sangeeti rapi bhavati Aikyam bhavati bjákaná, bjákanam, kinn, baddatib, kima ki brúte, brúte, na, ebben mi vagyunk brút? Prakaraántara sandhi bhavati atre, sanyoga atre bhavati, prati padika atre bhavati, padam atre bhavati, yaasanti sagnya ha, prayaśa अरे साहित्य संस्कृत शाहित्य में यदि पढ़नी है तो लाकिंग बाती साहित्यों भावयों भावं साहित्यं साहित्यों क्यों शब्दार्थ यो? यों शब्दार्थ जो साहित्य भावं की मस्ती ना शब्दसे भावा है या दावभावती अर्थसे भावा हवती उभयों मनुष्यों को भावस्थ यदा द्रोणं भवती तदेव साहित्य मिस कर देती नो अस्माकम् भवान् उद्दीस्सिव साहित्य सर्वदर्शिगते सूत्र रूपे न एव बच्चमी नाटके किं भवत् अरे साहित्य तु सूत्र यते पर नाटके तु दृश्य ते एका भारता है आसमी भारता नाटक नाटक साहसम दिर्चिदमान परंतु साकिं पुरुदमान तुकार्तानम् समार्तानम् दुःखस्य दुखेर आर्तय एव भवति स्नेर्णया आर्त भवति परन्तु सोपकिं लिखितवान तत्र जग्राह पाठं ऋग्वेदात ऋगुयेदे पाठं भवति त पाठः उतः अनिता नीति सामवेद यजुर्वेदात अभिनयान कथं अभिनयं करणीयम् यथा कर्मकाण्डिय विनया बारंबारं वेदिका बारं कलातीत्यादिकं इत्तैव यथा कर्णकाण्ड अभिनयं बारंबारं अभिनियते तथैव पत्राप्य अभिनय भवति संस्कृतं आशृत्य येकेपि ग्रंथा तत्र सर्वत्र मनुष्यनाम निर्माणाय एवस्ति साहित्य निर्माणि कथयति आचार्यः तद्दोषा न भवेत् गुणा हस्यु परंतु दोषः न भवे दोसेन किं भवति रसा हानिरभवति मुख्यार्थतया तिरो दोषः मुख्यार्थस्य रसस्य हानी यदा भवति तदा दोषः असुत्पद्यते परंतु अस्माकं जीवने दोषा चेतुदितास्य तदा वयम् रामत्वं प्राप्नुयामः इति निर्देशः संस्कृतेन भवति भवतु भबत नाम अस्माकं जीवने संस्कृतं एव सारणं यदा वयम् मृता भवामः तदा आत्माकं भाषा संस्कृतं भवति यावत् वयम् जीवामः तदा संस्कृतं आत्माकं मुखेन भवति परन्तु संस्कृत भारती जनाः जीवनेपि संस्कृतं स्थापयन्ता भवन्ति ततो मृणांतरे पितृणाम कृते पिण्डदानं कृते गयाभासी आदि संस्कृति निभाइए थी ना यदि तार्किक जानना दिए थे, थे तद्कया भाषा याद दिए थी यदि भगवान् उस्तु येते कया भासया यास्तु येते यदि या स्वाहा कारा भवती यक्के तद्कया भाषा याभवती यदि या कष्टम आपन्ना कष्टन जनहा कष्टन विवारणार्थन की में प्रयत्न तदा कोई पंडिता हा शिक्षा दायी आगे यदि मैं बीकटेय यदि तत्तरवं एकं संस्कृतस्ते वाक्यमीव भवति, वतुनाम वा देशे बफ्यह भाषा आशंति, परंतु यदि कस्टन जनहा चित्रियां भाषां ज्योर्त कदा भारतसे बोधो भवतीवा भारतस्य बोधाहा कुत्र भवति, यवलं संस्कृते मंत्रेश्वर प्रायशां ना सब्दसे प्रयोगा वा सब्दसे प्रयोगा अस्माकम् समेह साम यम मंत्रम् यहज पतितस्य साम मंत्रम् यस्य मंत्रस्य यहु प्रयोगन करोति तस्य विदे तस्य किते तस्य मंत्रस्य प्रयोगा भवति संस्कृतम् एकस्थेनाति संस्कृतम् समेह साम आसी बरंदु यथा पूर्वं संस्कार संपन्नता आसीत् संस्कृतम् निष्ठा भूतकाली तद्दैव अस्माभि जनाकथन की तत्र नाभिन्यन की व्यवस्थापन नियम वो तो किन कारण ने रामेण की स्थाले किन कारण रामा कारण ने किन नाभिन्यन कलम अभिसेधी संस्कार चेव भवती तदा वस्तुनाश्तम न भवती परंतु इतम विषयम संस्कितं एव अस्मान उपदिष्ट कष्टस्व विषयः Jeste yeah, bhasá sannsakitam asti yes, yeah, Jeste jívané Árambhat maranam yávat Sannsakitas te obarcha swam asti Tehsam janána mukhe sannsakitam na asti Kac Kechan kathyan भाषा asti Sann to kechan kathyan deo ये संस्कृतम् ब्रुह्य जनासंति देवदेवताम् यारुति संस्कृतम् माध्यमे मा माध्यमे न देवतुम् प्राप्नुवन्त्या कोसो देव यह काले यह ददाति सदेवा ज्योतनात् दानात् वा देवाति निरुप्ता निरुप्तकारा कथिति देवाः सेवभवितुमाराति यह ददाति किंचि विभज्य कीमत ददावती अन्य व्याह पर्य प्याह परिगिता कम सही होगी बात अथापि ज्योतनात सूचनात प्रकाश से अपि देवत्वं प्राप्तुं लिये एव अस्माकम् शरणं अस्माकम् भारते वर्षे एका परापि परंपरा वर्तते। ब्रह्मचारी, आद्या, आद्यावस्थायां, मध्यावस्थायां, जीवनसे कांडारी भवन्ति न। बालकांडं, अयोध्या कांडं, सर्वे साम जीवने कांडायि भवन्ति। अयोध्यं अयोध्युमसक्या, तरुणावस्थायां जनकमापि नगण्यति, तदा अयोध्या Ayodhya kandit vigyathe sati Grihat Amerikam agatya vanvasi na? Pravasi na? Pimpuryanti <laughs> Arand kandam asti athalaam Arand kandai vishili sa medanam atra asti Vyánam sangrit sangritya vardhayanthi Tadalantaram kiskindha bavati na? Sarvesham kiskindha nagari asti ये साम नास्ति ते साम भविष्यति अनंतरं भवतीतावत् किस किं आगत्य आगत्ये भवति भवती सीता शांति नष्टा भवती शांति प्राप्त्यर्थमियत्क्रियमाणं बहुत तदीय ज़ुंदर करना जीवन सिद्ध अग्रे यदि वयम् नत्ये जामातदातुलंका कांडं तु भविष्यति एव युद्धकांडं भवती गणन निर्माणे अगर गण, गण निर्माणे यदि गणपति ही न भवति तदा न छेदा भवति न लाभा भवति दक्षिण भवति दंका कारण जीवने कदापि उत्तर काण्डम नाग छति यावत् बैंग जीवावा तावत् दंका काण्डम कुर्मा वाल्मीकि निर्दिष्टति यदि रामो भवितुमिक्षं की भवन्ता Sada Vayam sada uttarabhuka bhutva, Bhagavantamsmarama. Purva purva bhukam bhutva, Bhagavantamsmarama. Kimitam asmaam purujaya ekritaanta tan am jivanam dharyamah mahajivane karyam purumahateva purva bhukaam. पूर्वता एवं प्रकाशा उत्पन्न ते भाव भवति पूर्वता एवं यस्मात् स्थानात् भाव दीप्ति प्रकाशा भवेत् तच्छलम् बंधनीयं पूजनीयं अतएव पूर्वापुरा परंतु यस्याम् दिस जीवनस्ते उत्तरं भवत् आजीवनम् उत्तरस्त चिंतनम् कृते परंतु समस्यानाम् आवली भवती संस्कृतेन वर्णितानि यानि, यानि कम तत्र। तत्र। देश्ट। देश्ट। अश्मा कम कि लिपि संधि यानि कानेटिक संधि तत्र अस्माकं जीवन स्वीकृति प्रेरणा वृत्ति जनेति अतीतरा समयakin उकि दशनि मिशा दावत अस्माकं की कि वर्णित याक अध्ययनम वयं पुरम अस्तपादनो पिकरिम मुकेश लोका बिलसंति परंतु मनसि न भवन्ति हृदि न भवन्ति व्यवहारे न भवन्ति आशन कतम संस्कारा वो शास्त्रण यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावाम पुरुषास्येव शास्त्रानि अज्ञत्यापि शास्त्रार्थे रता पण्डिताः जीवरसिकते शास्त्रणाम् उपयोगं पूर्वन्ति वा संस्कृत भावी जीवनस्य उपयोगाय उद्यति चितानि यानि वाक्यानि सन्ति तानि वाक्यानि बुद्धित्य जीवन निर्माणं कथं भविष्यति संस्कृतेन इति कत्यान्तः भवत् अन्य एवम् व्यक्ति Sanskritabjáránynak kim birtir nem illeti, dhanam nem Atev sanskritam két ham padimuján, de ha yheti jivanam habiszt, tadá birtéra piyuksha habatilna. Sanskritam jivanai a dhanar dhanai na, nem manushya. धनं धनं नहि मतम बुधारं भवंता तु अमेरिका देशे निवसन्ति अत्र बहुधा निकाहः औरंत किंतु दुष्टा सन्ति तेसाम सविद्ये भवंता कच्छन्तु तेसाम समीपे एतादिसम सुखभनास्ति यादिसम श्रीसुदिवसे सुः गाविरियं संस्कृतम् वादम् वादम् श्रावम् श्रावम् भवद्भी यह सुकम हुईति ही धार्वियति ही तेने किम भवति भो अथच्या एकम अन्यम सर्वे सांगिश्या भवेग्णा यदा संस्कृत महाविद्यालयम गतवां एका आचारिया साहित्य से यदा सहा श्लोकान भूते तदा रोमो, रोमोद्गमा भवतिस्मों संस सर्वे साम मनसिक उत्कर्षा भावत। अतएव अथापि विद्याभारत्या एका अधिकारी मामूत्वान, हम तूने किताब बंधता कुर्बन तू, यथा संस्कृते देवनागरी नागरी निप्पियस्ती, तथा आकृतिन निर्माय, शिशिराम आकृतिन मृगताम आकृतिन निर्माय, यदि तत्र। प्रवेषा फूतकाराका यहाँ स्र्यवध्वनिन दिर्कमाएवेशा उत्र बहतितृ संस्क्रिताम शूरीर अभरीए कजुट्रा खी नभबू कि उपनिशत शुप बहु ज्यानम Being ज्यानम भर्तरे। जो कि करें ऑसमाभी नभू vad को न७रान परिकिक तबत उस परंतु यज्ञे किं भवति किं भवति भवति दक्षिणा बिलति यजमाना प्रसन्नो भवति तस्मात् यम होती हम सर्वम साक्षात्कार सोपान मार्गेण ऋषयः परंतु यस्मिन यज्ञे देवानाम वरिष्ठानां श्रेष्ठानां पुल्नम ना भवति तद यज्ञं यज्ञो यग्या, न भवति तो तो ये दिव्य पूजा संगत कर्ण दानिश देवाकः या वरिष्ठा या स्मार्ट की मतलबी यह मतलबी देवा है कथु साध्यति मामी या की मतलबी साध्या की या की, या की अदेव वरिष्ठा नाम क्योंकि एक कार्तक्यर कार्तक्यभावा या आयात कार्य यज्ञो यज्ञमन्त्र भवत् यज्ञो न भवत् देव पूजा तस्सत सद्विचाराणाम् प्रवाहः यावत् कार्ययन्तम् नवतावत् तावत् संगतिर्नवभवती तावत् सताम् संगन नवदुः गूर्वकाले एक्यप्प संगे एव सब संगा हवंति इसमो इदानीं तावत् नाट्यम् बाद्यम् गीतम् इत्यादि किं प्रासमाप्यं ति ज्ञानी एक्यम् पीतावत् बाधनी एक्यम् तुल्बंति गानी एक्यम् तुल्बंति सं आवश्यक किते यदा आवश्यकम् कदर्शनीयम् यद् नावश्यकम् तत्तु दात्त्व्यम् नोचे वाल्मिकी के सत्सर्ग स्तेनो दंडमारहति असवुजनाः स्तेनाः चौराः आस्ती दंडयोग्याः आस्ती अतएव यत्कीमा भी संस्कृते नसूचिते तत्तस्माभी चेद्धारिते तत्तु संस्कृतभाषा या व्यवहारश्ये कस्विन सितर्ध अधायँ निया हे सक्षि constitutional क कशितनी विष एक विसे घ्टुछे मना नएक टंब को सामानिया परश्ना इतार उ यादा वैं निगृ यह दो या निगेरद आम निगेर गे bloss nossa अंधां म चिन्तनं करोमि किवपि एकं वाक्यमेति भवति तदा तु भगवान प्रसन्न भवे नोचित प्रसन्नो न भविष्यति संस्कृतं भवत्वान भवतु परन्त सर्वेषां विपत्तिनोदनाय विपत्तिविनाशाय सर्वेषां मुखे एका श्लोका भवति तस्मिष्टदेवस्य परन्तु तस्मिन् श्लोके किमस्ति संस्कृतमेव केवदं हिन्द्यापि संति परन्तु ज्योतिष शास्त्रम भवे, काव्य शास्त्रम भवे, व्याकरण शास्त्रम भाव भवे, शिक्षा शास्त्रम भाव भवे, सर्वत्र जीवनस्ते उपायासंनिता संति। यदा व्यमध्यन्यं कुरुवा, तदा चिंतनम् करन्यं अत्र अस्माकं कृतिकिन्नस्ति। वाल्मिकीय दालिकित्वं तथा तपस्वाद्यायेन नित्तम्, तपाकरन्यं Tattpasa kétvalamnda maga ti, szavadjáya hápicaradni mia? Usszavadjája? Szavadjájú Veda, Veda gyánam, kama gustakam, Veda nashti, Veda tudgyánamosti. Tastetast szrungt a parampara asszieten. Tatrakaha, tattra sucitá, sucitá, bahasanyakin sucitrom, kima sucitromba? Ettőhi Veda szüdi paramparya nirgata. A bahasanye नवरण दोष नजाति दोष नतुचिता ना नातुचिता वान्याम् दोषोत्पत्ति भवति तादृक् तादशी वाणी इना व्यवहार तव्या या असंसपितास्या यस्याम् वान्याम् संस्कारः भविष्यति सा वाणी सर्वेषां कृते उपयोगी भविष्यति नोजेट अनुपयोगी भविष्यति केसां कृते संस्कृतम् Prákrita nánkitek sánskítam. Sarvédjana sánskítam nabadint. Parantu sánskítam bhaktum icchanthi. Shabda kutah agachchanthi ho. Jannak samaradhat bavati, yattra loka bavati, tata shabda agachchanthi. Tan sabdan vichinte vayam prayoghe anhyamha, sanskritya prayoghe anhyamha, sanskáram krittvátaste prayoghe, natam prayoghe anhyamha. Eten bavati, प्रयसा यदा जन्म भवति कदा मनुष्यया तु मनुष्यो न भवति तस्य मानवतां आपादनाय अस्माभि संस्कारा यथा गृते ततैव जन्मखात साम आगता आगताह ये शब्दा संति देह शब्द संस्कारं कृत्वा प्रयोज्या तदा संस्कृतं भविष्यति संस्कृतं संस्कृता संस्कृतं तु भगवंता ज्ञानं ते भाषा संस्कृतं तदा भवति यदा संस्कार पूर्णेन प्रयुज्यते संस्कार पूर्णेन मनसा प्रयुज्यते नो चेत भाषा भाषान भवति भाषडणेन कि भाषडणं तु बासडनं तु ध्वनि एव अस्ति परन्तु ध्वनौ सुचित्रम धनौ संस्कृतत्वं चिंतनीयम् अस्माकं संस्कृतं ज्ञानस्य कृते विज्ञानस्य कृते भवेत् परन्तु जीवनस्य निर्माणं शक्तिः संस्कृतिः संस्कृतं भवति। उपवाक्येषु तथा न्यायशास्त्रिना कथ्यन्ति या काम्जा योग्यतात् सन्निधिवत् आम वक्तमानस्य इत्यादि। तथापि न्यायशास्त्रं अपि कथयति साकांक्षा वयम् भवामः यदि एकस्य मनसि अन्यस्य आकांचा आकांक्षा नविस्थितिता दकानाक तं भविष्यति। játéknak akancam semmiféle módon, parancsban, bandina sincs egy thana babati, tehát együgygetám, business cíttel együtt gondniramadam karoniyan, parancsban, egyes sanyidei nem babati, sahanivasanál Staha babati, istáha gamanál nem babati, istáha cintanál nem babati, tadá, अतः अस्माभि गणे संगत चतुम संबद्ध धम संबो मनसि जानताम इतिकिर्त्वा अस्माकम मनसि एकाविचारा भारतीयाविचारा भा दिप्ति भा प्रकाशा सर्वत्र सर्देशां रिधि बिलसति तमाम यत्तत्तम तम उद्दिष्टे वयं रचयामा वयं कुर्मा तदा एव सहोदर तो मधिष्टी यदि सर्वे साम मनसी एकमेव तत्त्वमस्ती उदावयं सहोदरा अस्माकम् तु जन्तनीय तस्या का तस्याजन्तनीका ऐतोपि आद्याजन्तनी तु ऐसा मातायः वस्तुना या धरती अस्मां धरित्या ये पुत्रा हा तेहि सर्वे सहोदरा अतेव सहोदर भावनिया अस्माभी प्रतित्यं Sanskritam, sarvada, vakin, padani rumairena, vyavharirena, vakin, thavat, slokaposangiye na, yadvaagadya posangiye na, kint ketyeti. Karka, kar kam tadayva saphali, saphalam safhala, yavat piya raksha, dhatu raksha, kriyamjina kar kam, kriyamvei tum याबत् क्रियाना भवन्ति मनुष्ययानां तवत् कार्यकर्त्वम अतेव कार्यकर्त्वम भवेते इत्यस्माधेतो क्रियाः भवेयुः निरन्तरं क्रियाक्रियमानावयमस्यां तदैव संस्कृतदृष्टिकोण परितम भविष्यति अस्माकं समयासमाप्ता यत्किंभी मनसि आगतम तद्मय उक्तं परन्तु यत् ग्राह्यं तद् तत असमे जनायक पुना समर पेंदू युथी उक्तवा भवताम समेसां मरसि विद्यमानां संस्कित वाड़ीन